अध्याय दो भूत महल का बुलावा और पहला कदम सूरज अब आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था उसकी गर्मी पूरनपुर की धरती पर सीधी पड़ रही थी मंदिर के पास से भीड़ छट चुकी थी गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे उनके चेहरों पर अभी भी उस रहस्यमय चिट्ठी का साया साफ दिख रहा था सरपंच रघुवीर सिंह और बाबा सुमेर सिंह भी गहरे सोच में डूबे हुए थे कि इस अजीब मुसीबत से कैसे निपटा जाए किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सदियों पुराना भूतमहल अचानक फिर से गांव वालों की जिंदगी में इस तरह दखल देगा राघव जिसने चिट्ठी को अपनी जेब में संभाल लिया था वो गांव की भीड़ से दूर एक सुनसान रास्ते पर अपनी साइकिल उड़ान के साथ खड़ा था उसके दिमाग में उस चिट्ठी के निशान और भूत महल का नाम घूम रहा था ये कोई अंधविश्वास नहीं था उसके लिए यह एक चुनौती थी एक पहेली थी जिसे रूही सुलझाए बिना नहीं रह सकता था उसे याद आया बचपन में सुनी कहानियां कैसे बड़े बुजुर्ग भूत महल के पास जाने से भी डरते थे और कहते थे कि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया पर राघव इन बातों पर कहाँ यकीन करता था उसे तो उस जगह का रहस्य जानना था न कि सिर्फ़ किससे कहानियों पर भरोसा करना था तू पागल तो नहीं हो गया रूही चिंटू की आवाज ने उसे चौंकाया चिंटू उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी सब कहते हैं वो जगह शापित है वहां मत जा राघव ने पलटकर चिंटू को देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी डर क्यों रहा है कोई शापित वापित नहीं होता जरूर कोई पुरानी कहानी है कोई राज है जो छुपा हुआ है और मुझे वो राज जानना है चिंटू ने समझाया देख भाई तुझे पता है गाँव में कोई भी उस तरफ झाँकने की भी हिम्मत नहीं करता रास्ता भी ठीक नहीं है पूरा जंगल है और अंदर कौन जाने क्या क्या है वही तो जानना है चिंटू क्या है अंदर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा तू चिंता मत कर मैं बस देख कर आऊंगा चिंटू जानता था कि राघव जब कोई बात थान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया ठीक है पर ध्यान रखना और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधा वापस आ जाना बिल्कुल राघव ने चिंटू को तसली दी और फिर अपनी साइकिल पर सवार हो गया राघव ने अपनी साइकिल का हैंडल भूत महल की तरफ मोड़ दिया गाँव से बाहर निकलते ही कच्चा रास्ता शुरू हो गया धूल हो रही थी और दोनों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे कुछ दूर चलने के बाद खेत खत्म हो गए और सामने शुरू हो गया घना जंगल ये वही जंगल था जिसके अंदर कहीं भूत महल छुपा था जंगल के पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां आसमान को छू रही थीं और उनके बीच से आती सूरज की रोशनी भी अब फीकी पड़ने लगी थी जंगल के अंदर एक पुराना टूटा फूटा रास्ता था जो धीरे धीरे झाड़ियों में गुम होता जा रहा था इस रास्ते पर सदियों से कोई चला नहीं था ऐसा लगता था जैसे जैसे राघव जंगल में अंदर घुस रहा था माहौल बदलता जा रहा था हवा में एक अजीब सी खामोशी थी पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सांस लेना भूल गई थी सिर्फ राघव की साइकिल की पुरानी चेन की आवाज और उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी पेड़ों के बीच से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो राघव ने एक बार साइकिल रोकी चारों तरफ देखा पर कुछ भी नजर नहीं आया उसे लगा शायद ये उसके दिमाग का वहम है या जंगल की अजीब आवाजें चिट्ठी में जो निशान थे राघव उन्हें बार बार देख रहा था उसे लगा कि उन निशानों में कोई नक्शा छुपा है कोई ऐसा रास्ता जो उसे सही जगह तक ले जाएगा एक जगह आकर रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया एक रास्ता बिल्कुल बंद और झाड़ियों से भरा हुआ था और दूसरा थोड़ा खुला हुआ पर बेहद अंधेरा था राघव ने चिट्ठी को फिर देखा उसमें बना एक खास निशान एक टेढ़ा मेढा सांप जैसा खुले रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था तो यहाँ से जाना है राघव ने खुद से कहा उसे अब डर नहीं लग रहा था बल्कि एक उत्तेजना थी जैसे वो किसी पुराने खजाने को ढूंढने निकला हो उसने अपनी साइकिल वहीं एक पेड़ से टिकाई क्योंकि आगे का रास्ता साइकिल चलाने लायक नहीं था अब उसे पैदल ही जाना था जैसे ही वो अंधेरे रास्ते पर बड़ा जंगल और भी घना होता गया सूरज की रोशनी तो अब जैसे थी ही नहीं चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की विशाल परछाइयाँ थीं जो अजीब अजीब आकार ले रही थीं उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा है कोई लगातार उस पर नज़र रखे हुए है उसने कई बार पलट कर देखा पर हमेशा की तरह पीछे कोई नहीं था ये जंगल की आवाज़ें थीं या कुछ और राघव समझ नहीं पा रहा था पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था भूतमहल का बुलावा उसे खींच रहा था और वो जानने को बेताब था कि उस अंधेरे के पीछे आखिर क्या राज छुपा है उसने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और एक बार फिर उसे देखा अब उसे एक अलग तरह की ठंडक महसूस हुई जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो तुम सही रास्ते पर हो रूही अब बस कुछ ही दूर है वो जगह